शिव पुराण कैलाश संहिता सन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि गणपति पूजन होम तत्वशुद्धि सावित्री प्रवेश सन्यास और दंड धारण आदि का प्रकार स्कंद कहते हैं वामदेव तदनंतर काल में स्नान करके साधक अपने वन को वश में रखते हुए गंध पुष्प और अक्षत आदि पूजा द्रव्यों को ले आए और नैत्य कोण में देव पूजित विघ्न राज गणेश की पूजा करें गणानाम नाम इत्यादि मंत्र से विधिपूर्वक गणेश जी का आवाहन करें आवाहन के पश्चात उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए उनके अंग कांति लाल है शरीर विशाल है सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं उन्होंने अपने कर कमलों में क्रमशः पाश अंकुश अक्षमाला तथा वर नामक मुद्राएँ धारण कर रखी है इस प्रकार आवाहन और ध्यान करने के पश्चात शुम्भपुत्र गजानन की पूजा करके खीर पुआ नारियल और गुण आदि का उत्तम नैवेद्य निवेदन करें तत्पश्चात तांबूल आदि दे उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करें और अपने अभीष्ट कार्य की निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करें तदनंतर अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार औपासनाग्नि में आज्य भागान धुका ने इसके लिए तीन कुशकांडिका के अंतर्गत अग्नि में जो चार आहुतियां दी जाती हैं, उनमें प्रथम दो को आघार और अंतिम दो को आद्य भाग कहते हैं प्रजापति और इंद्र के उद्देश्य से आघार तथा तो अग्नि और सोम के उद्देश्य से आद्य भाग दिया जाता है हवन करके अग्नि देवता संबंधी यज्ञ विषयक स्थली पाक होम करना चाहिए इसके बाद भू स्वाहा इस मंत्र से पूर्णाहुति होम करके हवन का कार्य समाप्त करे तत्पश्चात आलस्य रहित हो अपराह काल तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे तदनंतर स्नान करके सायंकाल की संध्योपासना तथा सायंकालिक उपासना संबंधी नृत्य होम आदि करके मौन हो गुरु की आज्ञा ले चरू पकाए फिर अग्नि में समिधा चरु और घी की रुद्र सूक्त से और सद्यो जातादि पंचमां मंत्रों से पृथक पृथक आहुति दे अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना करें और गौरी देवी का चिंतन करते हुए गौरी मृर्मा पूरा मंत्र इस प्रकार है गौरी मृर्माय सलीलानी तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभुवुशि सहस्राक्षरा परमे व्योमन स्वाहा इस मंत्र से एक सौ आठ बार होम करके अग्नय स्विष्ट कृत स्वाहा इस मंत्र से एक बार आहुति दे इस प्रकार तंत्र से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि से उत्तर में एक आसन पर बैठे जिसमें नीचे कुशा उसके ऊपर मृगचर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो ऐसे सुखद आसन पर बैठकर कर मौन भाव से सुस्थिर चित्त हो जागरण पूर्वक ब्राह्म मुहूर्त आने तक गायत्री का जप करता रहे इसके बाद स्नान करे जो जल से स्नान करने में असमर्थ हो वह भस्म से ही विधिपूर्वक स्नान करे फिर उस अग्नि पर ही चरु पकाकर उसे घी से तर करे उसे उतारकर अग्नि से उत्तर दिशा में कुश पर रखे पुनः घी से चरु को मिश्रित करे इसके बाद व्याहृति मंत्र रुद्रसूप्त तथा सद्योजात आदि पाँच मंत्रों का जप करे और इनके द्वारा एक एक आहुति भी दे चित्त को भगवान शिव के चरणार्थिंद में लगाकर प्रजापति इंद्र विश्वदेव और ब्रह्मा के लिए भी एक एक आहुति दे इन सबके नाम के आदि में ओम और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर चतुर्थ्यंत उच्चारण करें यथा ओम प्रजापतियय नमः स्वाहा इत्यादि तत्पश्चात पुण्यावाचन कराकर अग्नय स्वाहा मंत्र से अग्नि के मुख में आहुति देने तक का कार्य सम्पन्न करे फिर प्राणाया स्वाहा इत्यादि पांच मंत्रों द्वारा घृत सहित चरु की आहुति दे इसके बाद अग्नय शिष्ट कृत स्वाहा बोलकर एक आहुति और दे तदनंतर फिर रुद्र सुक्त तथा ईशान आदि पांच मंत्रों का जप करे महेश आदि चतुर्व्यूह मंत्रों का भी पाठ करे इस प्रकार तंत्र होम करके अपने गृह शाखा में बताई हुई पद्धति के अनुसार उन उन देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष शां होम करे इस तरह जो अग्निमुख आदि कर्म तंत्र को प्रवर्तित किया गया है उसका निर्वाह करके विरजा होम करें छब्बीस रूप इस शरीर में छिपे हुए तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए विरजा होम करना चाहिए